केश्यत्या प्रया पुरुष लक्षणम मे द्विनेत्रो मे निर्णयता मे वनि प्रथमस्य देहतर कुमारं चरणं सरणं कुर्वती सुते पुरुषस्य मम प्रियचते यदा सर्त्या प्रथमस्य देहतर कुमारं भले सत्येंद्र जी सजी अहं विकार हे नस्तो देखो नित्यं विकारवान इति प्रतियते साक्षात् कथं स्यात् देह कह कुमान यस्मात् परमिते सुत्यार्थय पुरुषलक्षडं विमोढेना विनिर्णीता विमोढेना कथं स्यात् देह कह कुमान सर्व सर्वं पुरुष एव इति सुते पुरुष संजिते संजि अब अब जी बोले देहो इति प्रतियते साक्षात् या पुषलक्षण में पुरुष पुरुष पुरुषस्य कथम सैदेहुमा अप्युच्यक्त तो श्रुत्या तो तया पुषलक्षण विणीत विमून कथम सियाह सुते यथा कथम स्याते साक्षी चैतन्य ये देह से भिन्न है ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे इस विषय में और अधिक दिखाते हैं दृष्टांत आगे कहते हैं श्लोक संख्या अभी छत्तीस अपरया अपि एवं एवं इत्याह। अपर अपर इसमें क्या हो जाएगा? अपरा श्रुतिलिंग होने से अपरा तो अन्य श्रुति के द्वारा भी एवं एवं निर्णितम इसी प्रकार के निर्णय हुआ है दिखाते हैं। असंग पुष् प्रोक्त बृहदारण्य के अन्तमलश्लिष्ट कथं कथं प्रोक्तो सैदेह कह अनंत अनंत अनतमलश्लिष्ट देहकृदारुति में Yes, शुक्ल शाखा में उपनिषद उपनिषद ब्राह्मण भाग में है इसका मंत्र भाग है ईशावासीय उपनिषद उपनिषद मंत्र भाग में मंत्र भाग का व्याख्यान ब्राह्मण भाग ऐसे माना जाता है तो जो ईशावासी में कहा गया संक्षेप से गृहदारण्य उसका विस्तार से सब कहा गया तो बृहदारण्य के अभी क्योंकि पूर्व में स्वेता स्वतः इत्यादि का उदाहरण दिया गया था अभी कहते हैं वृद्ध के अभी च पुरुष असंग प्रोक्त पुरुष असंग है ऐसा कहा गया तो संगो संग जिसमें संग नहीं है पुरुष असंग है ऐसा कहा गया तो यह वास्तविक पुरुष यही हमारा स्वरूप है और हम वास्तविक असंग है तो ये हमको धीरे धीरे हमारा जीवन में अभ्यास में भी इसको धीरे धीरे लाना होगा अर्थात तो हमारा अंदर में यह दृढ़ता रहना चाहिए कि हम वास्तविक असंग है किसी से हमारा कोई संग नहीं है व्यवहार करने का समय में यद किंचित न्यून होकर चलना है और व्यवहार में अर्थात जानना है ये तो व्यवहार के लिए संग अंदर में तो किसी के साथ हमारा कोई संग नहीं है तो संग होगा अर्थात तो हम शरीर बुद्धि कहीं ना कहीं तादाद में करते हैं तभी तो इन्हीं का संग होता है शरीर बुद्धि इत्यादि का संग होगा वास्तव तो स्वरूपों में कहीं कोई भी संग नहीं है तो व्यवहार के लिए भी जब हम संग जैसा मान करके व्यवहार करते हैं वो भी व्यवहार के लिए दर्पण जैसा चलना है सामने में आ गया तो व्यवहार हो गया।, गया तो गया संग जैसा नहीं रहना चाहिए जैसे कहते ना कैमरा और दर्पण ये दोनों में अंतर है हम लोगों को तो दर्पण जैसा होना चाहिए सामने में आया बस व्यवहार हो गया जो अच्छा कर सकते हैं कर देंगे तो नहीं है तो नहीं है तो नहीं है इस प्रकार के अंतर तो वो कैमरा हो जाना जैसा वो नहीं है कैमरा तो फोटो पकड़ करके रख लेगा सर आखिर जब तक तो रहेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो असंग पुरुष कहते हैं स्वभाव से अंदर से इस प्रकार के होना चाहिए तो और देह कहते हैं अनंत मल संश्ष्ट है ये देह का स्वभाव है अनंत मल संश्लिष्ट कैसे समा सकेंगे पहले अनंत में कैसे कहेंगे न अंत होने से अविद्य मानो अंत यश तो अनंत जिसमें अंत नहीं है आगे अनंतम अनंतम hmm. आगे अनंत सो मलस मलांस अन उसके साथ उसके साथ संश्लिष्ट मिला हुआ है तो हो जाएगा तृतीय होगा उसके साथ सहयोग है तृतीय हो जाए अन संश्लिष्ट अथवा अनंत मलयी संश्लिष्ट इतने सारे मलों के साथ संश्लिष्ट संश्रेष्ट शिष आलिंगने सदा हुआ है तो देह इतने सारे मलों के साथ मिला हुआ है अर्थात तो मिश्रित तो हुआ है जोड़ा हुआ है और पुरुष असंग है एक असंग है और एक सदा मलों के साथ संग होकर के रहेगा ये दोनों में कैसे एकत्र हो जाएगा ये देह का जो है अनंत मल संश्लिष्ट और पुरुष सदा असंग है तो ये दोनों के बीच में एकत्व तो कैसे हो जाएगा ये जो पुरुष है वो कैसे देह हो जाएगा विरुद्ध धर्म वाले है टीका में अपि अप्रुत्या एवं एवं निर्णित इतिहा असंग असंगो पुरुष इतिश्रुत्या ये बेदारण्य का चार तीन पंद्रह सोलह आस आसपास आ जाएगा यहाँ वो दिखाते हैं स एत, एस ए तस्वीन संप्रसादे रत्वा चरित्वा ही जीव इस सम्रसाद सुसुप्ति अवस्था में रत्वा चरित्वा रत्वा चरित्र था स्वप्न में रमण करके कुछ देख करके कुछ व्यवहार करके स्वप्न में आगे फिर सुसुप्ति में गया फिर जैसे गया ऐसे ही कहते हैं फिर पुनर पुनर पुनर्पुनि पुनर्न पुन पुन प्रतिवनि प्रतिवनिम प्रति न्याय प्रत्यावर्तित पुनः वापस आ जाएगा जैसे गया था ऐसे वापस आ जाएगा तब तो जब जाता है तो इस अवस्था से कुछ लेकर के नहीं जाता है जब वापस आता है भी उस अवस्था से कुछ लेकर के नहीं आता है तो इसी को देखते हैं अनन्वागत स तैनो तैनो भवती ये गमनागम गमना के द्वारा अवस्था को साथ में लेकर के नहीं जाता है अनुवागत अनुवागत पीछे आ जाना वो नहीं आते है अनुवागत अनुवागत तेनाली अनुआगत भवती इसी को कहते हैं असंगो ही एम पुरुष क्योंकि एक अवस्था में दूसरे अवस्था जाने का समय में इस अवस्था का कुछ भी नहीं लिया अगर वास्तव संघो होता तो फिर कुछ लेकर के नहीं जाएगा कैसे लेकर के जाएगा तो ये प्रमाण करते हैं कि क्योंकि एक अवस्था से दूसरे अवस्था जाने का समय में कुछ भी नहीं लेता इस अवस्था का इसीलिए ये असंग है जागृत में चाहे कितना बड़ा आदमी हो कितना छोटा आदमी हो स्वप्न में बिल्कुल विपरीत तो हो सकता है स्वप्न में कुछ भी हो जागृत में बिल्कुल अलग हो सकता है तो एक अवस्था दूसरा अवस्था में नहीं जाता यही प्रमाण है की ये असंग है यहाँ पुरुष अगर बात करते है चैतन्य ये कह रहे हैं जागृत स्वप्न में वही अंतकरण रहता है तो इसलिए ले करके चला जाता है किंतु सुसुप्ति में जब जाता है अंतकरण वो नहीं जाता वो लीन हो जाता है और सुसुप्ति में तो सता सौम्य तदा संपन्न भगवती सद्ब्रह्म के साथ एक होता है किंतु जब जागृत स्वप्न में आता है उसको याद होकर के आता है कि मैं तो, तो ब्रह्मो के साथ एक था नहीं रहता है तो एक अवस्था का अनुभव दूसरा अवस्था में नहीं रहता अगर एक पदार्थ साथ में रहा जागृत से स्वप्न में गया तो वो अंतःकरण अंतकरण रह गया जो कि जागृत में भी था तो इसलिए वो उसको तो ले करके गया किंतु तो इंद्रिय सब जो जागृत में था स्थल और शरीर जागृत में था ये स्वप्न में नहीं रहे तो नहीं रहने सर्था दिन को नहीं ले करके गया अंतःकरण रहा किन्तु अंतकरण सुसुप्ति में नहीं रहता अर्थात सुसुप्ति में जब जाता है अंतकरण को नहीं लेता है इसे निश्चित तो होता है कि अर्थात हम ये सबसे भिन्न है स्वप्न से, सौपन, सौपन से वो रहेगा वो तीनों में रहेगा किंतु ये बाकी अंश ये रहेंगे नहीं रहेंगे तो होने से असंग हो गया वही जो पुरुष पुरुष होने से साक्षी चैतन्य एम पुरुष साक्षी चैतन्य वो असंग है तो जितना जितना हमारा व्यवहार में भी ये धीरे धीरे आएगा जानेंगे की वास्तविक हम मुख्य सामान अधिकरणी के तरफ जा रहे हैं अर्थात हमारा अंदर में निश्चय रह रहा है कि हम तो असंग है व्यवहार में भी तो इस प्रकार है अर्थात उसका अंदर में मुख्य सामान अधिकरण दृढ़ हो गया हम तो चैतन्य रूप है इस प्रकार तो जितना इसको व्यवहार में फिर रखे जागृत में जाते जा सकते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है जागरण से स्वप्न होकर के सुसुति जाएगा ऐसा नहीं जागृत से सुसुप्ति जाता है ये तो बिल्कुल बैठे बैठे सो जाता है जो तो क्या स्वप्न में जाता है सर होता सर गिर गया मतलब सुसुप्ति हो गई तो जब कभी बैठे बैठे सर गिर जाता है अर्थात ये सीधा सुसुप्ती में चला गया ऐसा से से नियम नहीं है दरवाजे की तरह है ऐसा तो। मतलब नियम नहीं है की वो मतलब स्वप्न हो करके ही जाएगा स्वप्न नहीं होकर सीधा जा सकता है ये तो कभी-कभी मतलब -कभी जब बहुत थक गया आदमी बैठे बैठे देख सकते हैं आप सपना नहीं होकर के सीधा गया ये हो सकता है जाने वक्त का जो सपने है वो याद नहीं रहते आने वक्त का जो थोड़ा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो देख लीजिए हमेशा ऐसा होता है या रहेगा नहीं रहेगा ऐसा कोई है नहीं गया ऐसा नियम नहीं है कि अर्थात होकर के ही जाएगा तो भाष्य में शायद इस बात को लिखा नहीं कि तो अन्य है ये बात कोई नियम नहीं कि स्वप्न हो करके ही जाएगा ऐसा नहीं कभी हो सकता है न ऊपर वाला असंगो ही अय पुरुष बृहदारण्य के बाजन उप निषद पुरुष असंग बृहदारण्यक ये बादशन शाखा का उपनिषद है तो उसमें पुरुष असंग पुरुष असंग ऐसा कहा गया और देह कस्तु देह स्वार्थ में किया गया था अथवा कुत्सित अर्थ में भी कहा जा सकता है अनंत मल संशिष्ट है देह तो मल से भरा ही रहेगा तो इसलिए कथम कुमान सरुद्ध स्वभाव वाला होने से दोनों एक कैसे हो जाएंगे देह का जितना चिंतन करेंगे ये तो मल से भरा हुआ है ये तो मल से भरा हुआ है फिर उस देह में क्या आकर्षण रह जाएगा इसको सजाए, इसको सजाएं तो सजाने का नहीं मतलब साधु हो गया तो वो भी नहीं रहेगा तो इस प्रकार की अर्थात देह के पीछे और बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं रहना है ये तो मतलब अभी स्थूल देह लेंगे स्थूल देह लेंगे निश्चित तो मतलब शरीर में जो तो मतलब स्थूल स्थ देह में अनंत मलोक क्या है कि तो खाली चमड़े चमड़ा को उतार दीजिए शरीर को देखिए बिना चमड़ा में देखिए फिर शरीर जैसा देखेगा यही शरीर का वास्तविक रूप हो इसलिए कहा जाता तो है जो सौंदर्य जो कहते हैं शरीर का और उसका गहराई कितना है चमड़ी तक तो। चमड़ा जितना उसका मोटाई है सौंदर्य इतना ही है उसको उतार देंगे तब तो, तो असल शरीर तो शरीर के प्रति अगर अर्थात शरीर का वास्तविक रूप अनुभव करना है कितने तो चमड़ा उतार करके देखिए तब तो हो जाएगा तो अर्थात तो स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर लेंगे तो फिर उसमें पाप पुण्य इत्यादि मतलब आ जाएगा जा। अनंत मलो ये शरीर में जो मलमूत्र इत्यादि कहेंगे वो तो बाकी हो जाए ये और बाकी शरीर में रोग इत्यादि ये सब मतलब ये सब कथम पुमान सियात ये पुरुष कैसे हो जाएगा विपरीत विरुद्ध धर्म वाले ये एक कैसे हो जाएंगे पुमान पुमान में क्या है पुंच। पुंच में क्या सूत्र लगाएंगे पुंसुम ये नमस्कार किस सूत्र से है आ तो उगित कौन है वहाँ असुम आगे हाँ ये श्लोक छत्तीसवा श्लोक उच्चारण करेंगे आगे ठीक टीका में कहते हैं अपि त्रवा प्रकारेना देहात्मनोवैलक्षण्य निपित्रभिसा श्रुति का उदाहरण दिया गया त्रेव त्रृहदारण्य के टीका में आगे दे दिया प्रतीक के आगे त्रृहदारण्य के तो बृहदारण्यक में अने अपि अन्य, अन्य उपाय देहात्मनोर वैलक्षण्यम निरूपितम दे इसका वैलक्षण्य विरुद्ध लक्षण निरूपितम निरूपण किया गया है कहा गया है च च च स्वयं स्वयं पुरुषः पुरुषः तत्रख्या स्वयं कथ पुरुषः च पुरुषः न पुरुषः स्वयं ज्योति सख्या असौ जड़प्रकाश्य देहक सै ण्य के अभी दीर्घ ले तो भी होता है दीर्घ भी होता है दोनों व्यवहार होता है तो पुरुषः स्वयं ज्योति साम ज्योति ये कह गया ओ ये मंत्र है वृद्दारण्य का चार तीन नौ पुरुषः स्वयं ज्योति ऐसा कह गया अत्र तो स्वप्न अवस्था में पुरुष और स्वयं ज्योति तो ज्योतिर अंतर का अविद्यमान में भी वस्तु को प्रकाश करता है स्वप्न अवस्था में कोई बाह्य प्रकाश नहीं है और जो अंतकरण ये भी तब दृश्य कोटि में रहा रहने से द्रष्टा कोटि में और नहीं रहेगा तो नहीं रहने से कहते हैं कि फिर चैतन्य ही प्रकाश करता है जो विद्यावृत्ति होती है स्वप्न अवस्था में उसको प्रकाश करता है चैत्य तो नहीं प्रकाश करता है दूसरा कोई प्रकाश नहीं है इसको वहाँ स्वयं ज्योति उसका सिद्ध किया जाता है स्वयं ज्योति अर्थात कोई दूसरा ज्योति के सहायता के बिना जो विषय को प्रकाश करता है उसको स्वयं ज्योति कहा जाता है इतर ज्योति निरपेक्षण इतर अवभाषक कहा जाता है दूसरों का अवभाषक है और दूसरों का सहायता के बिना ये हो गया स्वयं ज्योति समाख्यात सम्यक आख्यात आख्यात आख्यात में धातु क्या है क्योंकि ख्यात धातु तो केवल सार्वधातुर् में चलेगा निष्ठा प्रत्येक कहा गया दारणिक में ये पुरुष स्वयं ज्योति कहा गया अर्थात पुरुष का स्वभाव हो गया स्वयं ज्योति और असौ जड़ पर प्रकाश्य देह कह असौ असौ अर्थात ओह ओह कौन है कहते देह कह वह जड़ है और पर में समाज कैसे कहेंगे प्रकाष्या। प्रकाष्या। प्रकाष्या। प्रकाष्या में धातु हो गया काशी काशरी दीप्तो से क्या प्रत्यय हुआ यहाँ प्रकाश्य अभी नियत होने से उपदा वृद्धि होगी वो दीर्घ ही है है और उपधा होने का नहीं है क्योंकि उपदावृद्धि करने वाला सूत्र क्या है तो अत उपधा यहाँ अत अति नहीं तो पर अर्थात ये जो शरीर है वो परप्रकाश्य जागृत अवस्था में तो बिल्कुल ये फूल प्रकाश भी उसको प्रकाश करता है और ये जानता है बुद्धि भी उसको जानता है इंद्रिय भी प्रकाश करते है तो यह जो शरीर हो गया यह पर और जो पुरुष हो गया है वो स्वयं ज्योति स्वयं ज्योति अर्था स्वप्रकाश पुरुष स्व प्रकाश है देह पर प्रकाश है, है। इसलिए ये देह कह कथम भूमान सात देह कैसे पुरुष हो जाएगा विपरीत लक्षण वाले हो गए ये देह सर्वदा परप्रकाश है ठीक है। त्र त्रव अर्था बृहदारण्य पुषा यह पुरुष ये स्वयं ज्योति है स्वयं ज्योति अर्थत ज्योति ये प्रकाश करता है ये मंत्र है न त्रूर्योभाक इसके ऊपर गीता में भी पंचदशाध्याय है मंत्र है न तूर्यो भाति न चंद्रताक वह तत्र चंद्र विषय सतमी अर्थात ब्रह्म विषय में सूर्यो न भाती न भाती अर्थात न प्रकाश होती अर्थात ब्रह्म को सूर्य प्रकाशित तो नहीं करेगा न चंद्र न तारकम ये सब नहीं करेंगे न तूर्य तो भाती न चंद्र तारकम नेवा विद्युतो विद्युत भांति कुतो एवं अग्नि ही विद्युत भी उसको प्रकाश नहीं करेगा और ये अग्नि कुतो अयम अग्नि अग्नि को आक्षेप <laughs> कर दिया अग्नि कैसे कर देगा क्यों कहते अग्नि जो है वो भौम है और जो विद्युतादि दिव्यम दिव्यमिंधन विद्युता तो जो दिव्य प्रकाश है वो अगर इसको प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। और ये भौम जो है अग्नि ये कैसे उसको प्रकाश करेगा ये आक्षेप कर दिया अग्नि तो, अगे तमे भांतम अनुभाति सर्व तस्व भाषा सर्विदम विभाति तम एवं भान्तम अनुभाति सर्व सर्व अनुभापशा भाती कब कहते तम उसका भान के अनंतर। से आता है तो पहले मैं मैं हुआ तो फिर बाकी आगे जाकर के और कुछ भान होगा तो प्रथमे चैतन्य का भान हो तभी फिर जाकर के आगे पदार्थो का ये भान होगा तम एवं भानतम भानतम अर्थात उसका प्रकाश पहले हो तभी फिर आगे अन्य पदार्थ का भान होगा क्यों के, के तय भाषा सर्व अन्य विभाति अर्थात उसी का प्रकाश से बाकी सब प्रकाशित होंगे से चैतन्य जो, जो बाहर आएगा उनको साथ में लेकर के फिर आगे अन्य पदार्थों को प्रकाश करेगा इसलिए वो तो स्वयं प्रकाश है अपने आप को जानने के लिए बाकी और कुछ नहीं चाहिए अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुत्या स्वयं ज्योति पुरुषा में श्रुतः ज्योति पुरुष्योति में कर्मधार है विद्वान का प्रसिद्धि ज्ञान ज्ञानी लोग जानते हैं स्वयं ज्योति है समाधि में अनुभव करते हैं निश्चय है निश् असो घटादिवत अत एव पर प्रकाश्यव जड़ो दे कथम कुमान असौ असौ देह कह देह को हो गया विशेष्य और उसके लिए विशेषण देते हैं कि वह जड़ है पर जैसे घटादिवत जो घट है वह दृश्य है दृश्य होने से वह जड़ है परप्रकाश्य है इसी प्रकार के देह भी घटा जैसा दृश्य है पर है तत एव जड़ो देह कह इसलिए देह कह देह स्वाथ में कथवा कुत्सित अर्थ में भी क होता है कुत्सित अश्व कहते अश्व कूत्सित अर्थात जो आरोही को गिरा देता है ऐसा अश्व हो जाएगा कुत्सित अश्वे कुत्सित अर्थ में क प्रत्योग होता है और देह तो कुत्सित है ही क प्रत्योग हो जाने से देह ये जो देह कह जड़ यह उपमान कैसे हो जाएगा जो कि स्वयं ज्योति है विरुद्ध लक्षण वाले हैं विद्वत प्रसिद्धि है विद्वत सुप्रसिद्धि विद्वानों में ये प्रसिद्धि है अर्थात प्रसिद्ध प्रसिद्ध उनको ये अनुभव है कि स्वयं ज्योति है इस प्रकार की शास्त्र में जहाँ विद्वान आता है इसका अर्थ ज्ञानी ये श्रोत अर्थ में विद्वान शास्त्र में व्यवहार नहीं करता है जहाँ श्रोत तो अर्थ व्यवहार होगा अर्थात जो शास्त्र को जानता है अनुभव नहीं है उनको तो श्रोत कहा जाएगा और जहाँ विद्वान विद्वान अर्थात जिसके पास विद्या है विद्या क्या है ब्रह्म विद्या ही विद्या है परा विद्या जिसको कहा जाता है ये सैतीस मास उच्चारण करेंगे अबे सिद्धांति कहते हैं ये अब तक तो हम आपको देह और पुरुष का बीच में जो वैलक्षण्य दिखाया ये ज्ञान कांड के आधार पर हम दिखाया और ज्ञान कांड तो बहुत ऊँचा चीज है आपका बुद्धि में अगर नहीं जा रहा है हम आपको कर्मकांड में से भी प्रमाण करवाते हैं देह से आप भिन्न है कर्मकांड में जो कर्म करते हैं फल प्राप्ति करने के लिए उनके दृष्टि से भी देह से आत्मा भिन्न है अथ आस्था इदम कर्म कांड कर्म कांडम ज्ञान कांडम अथ आस्था आस्था अर्थात रहने दीजिए आस्था में कहाँ का रूप हो जाएगा ये क्या धातु क्या होगा उस धातु का ये आस्था ये कहाँ का रूप बन जायेगा मतलब लंग लोकार में आशेत आस्था अच्छा वहां भी आ जाएगा कि लंग लोकार का बात नहीं है ये लोट का बात है तो रहने दो अभी यहीं रहने दीजिए इस प्रकार लोटकार है धातु है आशो उपवेशन में आत्मनिपद धातु है तो होने से आत्मनिपद में लोट में आत्मनिपद में तस्तमी तो होने से आम हो गया तो अस्थाम पद का नाम टेरे हो गया अगे एक हो आम हो गया आस्था आशो उपवेशन है धातु अर्थात अभी बैठने दीजिये इसका अर्थ हो गया बैठने दीजिए अथा रहने दीजिए अथा आशाम अब रहने दीजिए क्या इधम ज्ञान कांड ज्ञान कांड के आधार पर हमने आपको तो विश्लेषण करके बता दिया कर्म अपि देहात्मनोर भेद एवं निर्णित इतिहा कर्म कांड में भी देह आत्मा ये दोनों का भेद है ऐसा निर्णय किया गया है कर्म में भी यह निर्णय है तो क्यों हो? कहते सामान्यतः देखिये जो स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए कर्म करता है तो ये देह तो स्वर्ग में नहीं जाएगा तो मानता है ना कि ये देहो से मैं भिन्न हो आगे पलभोग करूंगा नहीं तो फिर कर्म क्यों करेगा स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए तो यही प्रमाण है कि हम देहों से भिन्न है कर्मकांड अभी तो देह से भिन्न आत्मा को मान करके चलता है ज्ञान तो और मतलब और ऊंचे बात है रुक् कर्म कांडेन रुक् <क्रोक्तो> कर्म कांडस्म देहादिषण आत्मेहा कर्म कांड अपि आत्मा कर्मकांडेन अलक्षण ही देहपाताद नित्यन देह तत्फल भूगते कर्म कांडेन कर्म कांड के द्वारा भी कर्म कांड अर्थात वह कांड वेद में जिसमें कर्म का कथन हुआ है कर्म कैसा करना है किस कर्म का क्या फल है किस फल चाहिए तो क्या कर्म करना चाहिए कौन अधिकारी है ये सब निर्णय किया गया है कर्मकांडेन आत्मा देहाद देहादक्षण ही प्रोक्त आत्मा देह से विलक्षण है विलक्षण में समाज कैसे कहेंगे लक्षण यश तो आत्मा देह से विलक्षण है विरुद्ध लक्षण वाला है प्रोक्त कहा गया है देहात विलक्षण ही अर्थात देहात विलक्षण एवं कहा गया है और नित्य आत्मा देह से विलक्षण है और नित्य भी है और जो फल भोग करेगा वो फल अनित्य है अनित्य है अनित्य, अनित्य है अनित्य फलों को तो भोग करेगा ऐसा खाली ये वेदांत तो नहीं कहता अथवा है कांड योग ये सभी लोग ये बात कहते हैं इसलिए सकार कहते हैं सांख्य योग वाला भी देह से आत्मा भिन्न है ये तो सभी अस्थिक दर्शन वाले मानते है नित्य से देह अनंतरम देहश्य पात देह पात पात में प्रत्यय क्या हुआ तो धातु क्या हो जाए फिर पारक्षण है पा रक्षण पापाने उसे निष्ठा कर देंगे और उसका अर्थ हो जाएगा गिर जाना अतली पतन धातु से फिर क्या प्रत्येक होगा गये हुआ गाय से पतो पता है पात दे पात देहो पात देह पाता अनंतरम अनंतर अर्थात पश्चात पश्चात देहपात के बाद तत्फल भूंगते कर्मकांड के द्वारा जो स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि के लिए जो कर्म किया जाता है उसका फल देहपात के बाद उसका भोग करेगा भूंगते में ये जो गौकार की सूत्र से आएगा हाँ ये रुद्रदि गण्य धातु रुद्रात रुद्रदि गण धातु है तो होने से रुद्रादिपे स्नम हुआ स्नम का ये स्नम का पूरा न रहना चाहिए आकार लो का लोक हो जाएगा कहते नहीं हो तो आकार के लोग करेगा का और स्ना और और हो हो का, जाए। का, भी आ, का जाता है भूगते भोग करता है देह पात के बाद उसका फल करता है यही प्रमाण है कि हम देह से विलक्षण है ठीक है ही ही आत्मा देहालक्षण हीस् कर्मकांडेन अवज्जीव अग्निहोत्र जुहुयात इत्यादि प्रतिपाद कर्म प्रतिपादक वेदभागेन कर्मकांडेन इसका अर्थ कहते हैं कौन सा कर्मकांड में ये कहा जाता है कि देह से भिन्न आत्मा है कहते हैं कि यवजीव अग्निहोत्र जुहूयाद यावज्जीव अर्थात जब तक जीवन है अग्निहोत्र जूलियात अग्निहोत्र करना चाहिए तो ये इसका फल क्या होगा कहते हैं कि नित्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्ति होगी इत्यादि रूपेण ये सब कर्म का प्रतिपादक है कर्मण प्रतिपादक प्रतिपादक कहने वाले होते है वेदभागे न वेद से भाग भाग तेनाथ जो श्लोक में दिया कर्म न उसका अर्थ हो गया वो वेदभाग जिसमें कर्म का प्रतिपादन किया गया है कौन सा ये ये सब ये सब।, ये सब के द्वारा कहा जाता है कि आत्मा देह से भिन्न है आत्मा देहादत्मा देह से विलक्षण है ऐसा कहा गया है कथम इत तो कैसे कहा गया आत्मा देह से विलक्षण कैसा इसका स्वरूप है कथम में क्या सूत्र लगेगा इसमें क्या, तो क्या हो गया थमो इधमस इधमस थमो आगे किमच ये हित में आएगा किम से भी हो जाएगा कथम कैसे ही आत्मा देह से विलक्षण है कैसा इसका स्वरूप है कहते नित्य नित्यत्व ची आत्मा नित्य हो गया कहते नित्यत्व चुत इत्यता नित्य ये कैसे हो गया आत्मा नित्य कैसे हो गया कह दिया कि तत्फल भोगते अनित्य कर्म फल को जो भोग करेगा तो वो अनित्य नहीं करते देह अनंतरम अनतरम अनित्यम कर्मफलम यत आत्मा भूते अथवा नित्य देहपात के बाद शरीर नाश हो जाने के बाद स्थूल शरीर स्थूल शरीर नष्ट हो गया तत्फल तत्फलम अर्थात कर्मफलम फलम कर्मफल नित्य है अनित्य है अनित्यम कर्मफलम यह तो आत्मा भुगते क्योंकि आत्मा इसे अनित्य कर्म पलों का भोग करता है अतो नित्य एवं नित्य इत्य इसलिए आत्मा नित्य है अनित्य कर्म पलों का भोग करने वाला अर्थात यह सामान्य रूप से थोड़ा तर्क दे दिया गया जो अनित्य फल भोग करेगा वो नित्य हो जाएगा इस दृष्टि नहीं भोक्ता जो है वो नित्य है योग भोक्ता अर्थात तो अंतिम में कहते शुद्ध चैतन्य तो भोक्ता नहीं होता है अंतकरण में प्रतिबिंबित तो हो जाना यही भोग लोग भी ऐसे ही मानते हैं अर्थात सुखाकार दुखाकार वृद्धि हुई मन का उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाना यही भोग होता है भूलते है अथो नित्य इत्य चकारात यदि श्लोक में नित्य तो चकारात न्याय भेदो अवे इति दर्शितम् न्याय न्याय वैशेषिक दर्शन जो गौतम प्रणीत न्याय्यादी सांख्य योग ये सब में भी देहात्मनोर भेदो वर्णित देह और आत्मा ये परस्पर भिन्न है ये सारे आस्थिक दर्शन वाले मानते हैं देह से आत्मा ये भिन्न है कर्म फल भोग करेगा देहपात के बाद कर्म फल फल अर्थात तो कर्म किया तो वो तो विहित कर्म किया विहित कर्म जन्य धर्म और धर्म का फल क्या होगा सुख होगा हो दुख हो हो होगा सुख भोग करेगा तो विहित जन्य धर्म धर्म करता है क्यों कहते सुख भोग करने के लिए और वो जो सुख भोग होगा ये विशेष सुख भोग होगा सुख वास्तविक तीन मतलब तीन प्रकार के सुख होंगे एक विषय सुख होगा और एक, एक कारण सुख होगा जो कि विषय नहीं है कारण सुख सुसुपी अवस्था में और एक स्वरूप सुख स्वरूप सुख तो स्वयं सुख है ही कारण सुख जिसमें अंतकरण भी न है उस समय में आनंदमय कोष का कार्य है तो वो आनंदमय कोष का सुख सुसुपी अवस्था में इसको कारण सुख कहा जाएगा कारण शरीर आनंदमय कोष कारण शरीर है तो उसमें सुख आनंदमय कोष कारण शरीर पदार्थ है तत्व तो तो बोध में कहा गया ये क्या चीज है अविद्या तो ये अविद्या में चैतन्य प्रतिबिंबित होगा इसको कहा जाएगा कारण सुख अर्थात तो ये अनुभव होगा अनुभव का विषय बने जाए अनुभव होगा ये सुख भी कारण सुख भी अनुभव होगा और विषय सुख ये विषय सुख भी अनुभव होगा विषय सुख अर्थात स्वरूप सुख ये तो अनंत सुख प्रतिबिंबित भी तो होगा विद्यावृत्ति में ये हो गया कारण सुख और दूसरा प्रकार तीसरा प्रकार के सुख हो गया विषय सुख हमको कोई पदार्थ चाहिए था मन में चांचल्य था अभी वो पदार्थ प्राप्त हो गया तो होने से मन में एक वृत्ति होगी यह हो अंतकरण का मन की वृत्ति है अर्थात ये बुद्धिवृत्ति नहीं है मन की वृत्ति है जो यह जो मनोवृत्ति हुआ ये तीन प्रकार की हो सकते है प्रिय मोद प्रमोद यह अंतकरण मन की ही वृत्ति है जो इष्ट पदार्थ उसका दर्शन होने से प्रिय वृत्ति होती है जो हमको इष्ट है पदार्थ मनुष्य हो कोई पदार्थ हो द्रव्य हो उसका दर्शन में भगवान का मूर्ति देखा प्रिय है कहते मन में प्रसन्नता होती है यह जो वृत्ति हुई उसका प्रिय वृत्ति कहा जाएगा इष्ट दर्शन से प्रिय वृत्ति हुआ इसी वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा और वो इष्ट पदार्थ प्राप्त हो गया हमारा हाथ में आ गया तो इसको कहा जाएगा अभी मोदो वृत्ति हुआ प्रिय से थोड़ा और अधिक और उसका भोग कर लिया तो इसको कहा जाएगा प्रमोद वृत्ति हुआ ये तीन अर्थात ये सुख का मात्रा का आधिक्य को लेकर के तीन प्रकार की वृत्ति कहा गया ये तीन किन्दु तो मनो का ही वृत्ति है और इस मनोवृत्ति में जो आनंदमय है वो प्रतिबिंबित तो होगा मनोवृत्ति में होने से कारण सुख सुसुप्ति अवस्था में जो सुख होता है उसका प्रतिबिंब हो रहा है अभी मन में तो ये और कम हो जाएगा इसलिए सुसुप्ति में जो सुख वो तो अविद्या में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा अभी जागृत अवस्था में अथवा स्वप्न अवस्था में जो ये तीनों वृत्ति हो रहे हैं जागृत अवस्था में होगा स्वप्न में भी, भी हो सकता है में होगा भा। तो जागृत अवस्था में ये जो तीन प्रकार के वृद्धि हुए इसमें कारण सुख प्रतिबिंबित तो होगा अर्थात प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होगा होने प्रति से इसलिए और शिथिल होगा तभी तो ये जागृत अवस्था में जितना भी सुख हो उसको छोड़ करके सुसुप्ति में जाना चाहेगा क्यों कहते हैं जागृत सुख की अपेक्षा सुश्रू सुख और अधिक दृढ़ है और सुशुद्धि सुख के अपेक्षा स्वरूप सुख और है क्योंकि वो बिंब है तो बिंब प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ये तीन प्रकार के सुख हो सकते हैं तो यह जो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब यही कर्मजन्य है और यह जो कारण शरीर में जो सुख हुआ ये कर्मजन्य नहीं है कर्म आरंभ हो जाएगा तो सुशुत्र अवस्था में नहीं रहेगा बाहर आ जाएगा तो जब कोई कर्म और नहीं रहा तो सुशुक्ति अवस्था में जाएगा लेकिन कहते हैं अच्छा है तो तभी है तो तो नींद आता किंतु प्रारो खराब है तो बहुत ज्यादा नींद होता <laughs> है हो तो तो जीवन वृथा हो रहा है उसका देवताओं का आशीर्वाद से निद्रा होती है किंतु देवताओं का आशीर्वाद होकर के फिर और मतलब आगे दुर्गति के तरफ न ले जाए देवता तो आश्रय करते हैं अर्थात देवता वहां बाधा डालकर उसको टेल। <laughs> क्यों कहते हैं उसका कर्म नहीं है जागरूक स्वप्न में आने के लिए तो ज्ञानी है तो ज्ञानी का भी धीरे धीरे ये बंद होगा वो भी मतलब उस तरफ जाएगा जा। किंतु ये कहते हैं इसका तो ज्ञानी नहीं है किंतु अर्थात ये कहते हैं ये जड़ की तरफ गया ये चेतन की तरफ गया मतलब ज्ञान धीरे धीरे चैतन्य की तरफ गया और ये धीरे धीरे जड़ की तरफ गया तो देवताओं का दोनों में देवताओं का हाथ है एक देवता कृपा करते हैं एक देवता देते हैं पड़ेगा पढ़े जितने समय जग जाते हो हमको थोड़ा कुछ दे दो <भाँगा> तो इस प्रकार के दोस्था हो जाती है ठीक है ये श्लोक उच्चारण करेंगे तो अड़तीस